दूरी mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. हे कृष्ण चैतन्य को करते करता स्वामी। वन उनके चरणों में समस्त वैष्णव चरणों में प्रेश्न मेरा आज मठ के प्रांगण में श्रुदेव के सामने बैठकर बैठकर महाप्रभु जी के सामने बैठकर नवदीप और वृंदावन जी का मिलित ये स्थल एक ही स्वरूप महाप्रभु जी की लीलाए कृष्ण की लीलाएं देखिए आपके आगे पीछे द्रष्टव्य है और ऊपर एक बहुत सुंदर कर रहे हैं भागवत कथा की। एक की कथा की। ये भागवत कथा मनोरंजन के लिए नहीं आमूल परिवर्तन के लिए आप लोगों को यहां पर सुनाई जाएगी मैं दास, भक्ति का एक कुछ शिष्य हूं कोई भागवत आचार्य नहीं हो और नहीं अभी मेरा भागवत ने कोई ऐसा प्रवेश है लेकिन जो गुरु महाराज जी ने मुझको ये भागवत कथा सुनाई है वही आप सब लोगों को मैं बांटने के लिए यहाँ प्रयास करूँगा हम लोगों की प्रार्थनाएं हम लोगों के संकल्प अपने में सुदृढ़ है सुनिश्चित हैं प्रबल हैं हमारी गुरुदेव के लिए जो प्रार्थनाएं हैं प्रार्थनाएं भी बड़ी अद्भुत है हम लोग जब प्रभु के सामने बैठकर कीर्तन गुणगान करते हैं तो एक परंपरा का पहले अपने हृदय से पकड़ते हैं आलिंगन करते हैं गुरु परंपरा हमारी प्रार्थनाएं गौड़िया संप्रदाय की प्रार्थनाएं बंगला में है हिंदी में नहीं है हिंदी के जितने भजन हो शक्तिशाली नहीं है जितनी बंगला में प्रार्थना है अभी मैं एक बंगला की गुरुदेव की प्रार्थना आप लोगों को तो मैं मैं कथा पहले जो अपने मुख्य गुरुदेव के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि भागवत करने का उद्देश्य क्या है और उस कथा को थोड़ा सा उस आपको मैं प्रार्थना को सुनाऊंगा हम चाहते आए इस भागवत कथा में इसी भाव से रोज बैठेंगे अभी तक जितनी कथाएं होती हैं उन कथाओं का उद्देश्य संसार संभालना है लेकिन गौड़िया मठ में कथा का उद्देश्य परमार्थ संभालना है समझना चाहिए तो गौड़िया मठ की इस अद्भुत गाथा में हो सकता है मेरे कथा में आपको इतना म्यूजिक ना मिले और वो बजाएंगे तो मैं रोक भी दूंगा लेकिन जो मैं सुनाना चाहूंगा उसको सुनना कड़वा लगे तो करेला समझ के डायबिटीज का इलाज समझना और अच्छा लगे उसको मधुर समझकर अपने जीवन में उतारना लेकिन उसको बड़े ध्यान से वो दिन आएगा जब मैं निष्कपट हो पूछे तो अपने दिल पे हाथ रख के हम कपड़े हैं हैं? या शायद आवाज सुनाई नहीं देगी। इसलिए हमारे आचार्यों ने विशेषकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभु ने कहा है, आपको ये आवाज सुनाई नहीं देगी नियम समझ लो भगवान से प्रेम पाने के अलावा जितनी भी हमारे अंदर कामनाएं हैं अगर तो हम कपटी हैं कोई जब लंबा विचार करने की जरूरत नहीं है अगर भगवान को प्रेम तो पाने के अलावा जितनी अगर कोई भी कामना हमारे अंदर है तो हम कपटी दिन कब आएगा जब कपट झूठ बोलना छोड़ना तो फिर मेरे मुंह से लगातार कृष्ण नाम निकलेगा कभी नाम पे टका, जाता है।, टका ना? जाता है क्यों आ जाती है क्योंकि उद्देश्य यही है कि मन से सारी वासनाएं कामनाएं निकलते हम क्या बन जाए आप लोग भी सोच रहे होंगे कि की ये कहाँ आके फंस ले? लेकिन ये उद्देश्य है भागवत श्रवण भागवत श्रवण करने से पहले भागवत के जो मूल वाचक हैं जिससे भागवत हमारे यहाँचर्तित हुई वो है शुभदेव गोस्वामी शुभदेव गोस्वामी जी ने परिचित महाराज तो जी को ये कथा सुनाई तो आइए पहले शुभदेव गोस्वामी जी को प्रणाम करें आज लगाया नहीं तो कभी कभी एक तोता ऊपर लगा देते हैं कई कथाओं में तोता लगा देते हैं शुकदेव को स्वामी जी राजा जी के तोता थे। उनके मुख से जो कथा है उस कथा को हम श्रवण करेंगे मैं प्रणाम कर आप लोग तो मेरे प्रणाम करेंगे मौका लगा तो ये श्लोक भी लिख के अपने साथ ले आएंगे और मैं रोज प्रणाम करूंगा आप भी उसके साथ ला सकते जो चले आएंगे यम प्रवजन अनुपे तो अस्मि ये शुभदेव गोस्वामी जी को प्रणाम किया शुभदेव गोस्वामी ने यही कथा अपने पिताजी से सुनी थी तो हम उनके पिताजी वेद को प्रणाम करते सरस्वती नारायण को प्रणाम किया भागवत को प्रणाम श्रीमद्भव ये क्या करती है नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यं भागवत से जितने भी हमारे अभद्र हैं वो नष्ट हो जाते हैं नष्ट प्रायु अभद्रेशु हमारे अभद्र समस्त बुराइया दूर हो जाती है क्योंकि ये उत्तम श्लोक के गान है इसलिए कृष्ण के लिए हमारी भक्ति पैदा हो ये भागवत का फल है भगवती उत्तम श्लोके ये भागवत क्या है उत्तम श्लोक की वर्ण उत्तम श्लोक कृष्ण का एक नाम है भक्ति भक्ति नैष्ट की इससे नैष्ट की भक्ति होती है आप लोग डेवी आके इस कथा को सुनेंगे और उससे अपने अंदर की भक्ति लाएंगे नैष्ट की का मतलब होता है क्या मारो मुझको किसी तरह से कहीं भी कष्ट दो लेकिन मैं कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ना ये नष्ट की बात अभी तो कोई बंदूक लेके बोले क्या बोल रहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरिदास ठाकुर जी थे उनको काजी ने कहा कि तुम हरे कृष्ण महास नहीं बोलोगे वरना हम तुम्हें कोड़ों से बीटेंगे कोड़ों से मारा गया पर वो अरे अरे अरे ने, ने, ने? प्रलाद के सं क्या नहीं किया फिर भी उसको नहीं लगेगा इसलिए जो इस तरह से अपनी भक्ति करता है वो भक्ति कैसी है की भक्ति कोड़े मारने वाले हार गए बोलते हैं हरिदास ठाकुर जी प्लीज हम तो इसलिए मार रहे कि आप मर जाएं और आप उस तक नहीं करते हमें राजा मार देगा ओ, तुम मैं मर मर हाँ, ले अभी जाता उन्होंने अपनी सांस खींची और मर गए <laughs> कोड़े मारने के लिए वालों के हिसाब से मर गए उन्होंने उनको गंगा जी में फेंक दिया गंगा जी में बह के एक जगह से दूसरी जगह जाके फिर बाहर निकल के आके फिर कृष्ण हरे कृष्ण ये है ऐसी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के परिकर्ते हरिदास हरिदास हमारे गुरु महाराज जी ने श्रीमद् भागवत पे ग्रंथ पे बहुत सुंदर कार्य किया है टीकाएं लिखी हैं और ग्रंथ ग्रंथ ग्रंथ का प्रकाशन करने से पहले बहुत सुंदर उस पर ऐसी प्रस्तावना दी है हमारे गुरु महाराज जी प्रवेश नारायण बोलो की जय और साथ में हमारे गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव के के गोस्वादा शिल भक्ति से नाम सरस्वती ठाकुर प्रभु उन्होंने भागवत के सारे निचोड़ को तात्पर्य लिख दिया भागवत का तात्पर्य उसको कैसे ग्रहण करना है कथा से पहले मैं आपको वो जरूर सुनाऊंगा टाइम लग सकता है लेकिन वो वो आपको मैंने परिवेशन करना है वितरण करना है आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू यू ये खजाना है जो आप लेके जाएंगे देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ अपनी जिंदगी की घटना जब मैं भक्ति न्याय में शुरू शुरू में तो भगवत गीता का पाठ हमें पढ़ाया जाता गीता बहुत गर्व पड़ी और और कहा गया कि गीता में सब कुछ है मैंने गीता से कृष्ण भक्ति सीखी गीता से कृष्ण भक्ति का प्रचार सीखा लेकिन जब मैं गुरुदेव के पास आया करीब 87 में मैं पहली बार मिला लेकिन 91 92 में बहुत क्लोज आ गया गुरुदेव के गुरुदेव भागवत की, की नहीं करते। उनके पास आया भागवत की चर्चा चलती है। एक दिन गुरुदेव को बोला कि इतना बड़ा ग्रंथ गीता को तो आप लेते नहीं भागवत की चर्चा करते हो गुरुदेव ने कहा देखो श्रीमत भागवत है बीए, बीए समझते हो ग्रेजुएशन और श्रीमत भागवत गीता ये क्या है बी और जो श्रीमदी स्वयं कृष्ण आज से 500 साल पहले आए उनके ऊपर एक बड़ी सुंदर ग्रंथ लिखा गया है उसका नाम है चैतन्य चरिता अमृत श्री चैतन्य चरिता उसमें हमारे कृष्णदास कविराज जी ने इतने सुंदर सुंदर सिद्धांत डाले हैं गुरुदेव ने कहा है चैतन्य चरितमृत है पीएचडी गीता है बी भागवत है, है एमए और चैतन्य चरित अमृत है पीएचडी तो भाई लोगों तो आप लोग तो क्या कर रहे हो यहाँ पे आज रमन बिहारी गौरियामंड में एमए की स्तरी करने जा रहे हैं तो पड़ी नहीं डायरेक्ट अपना अपना अधिकार है है अपनी अपनी क्वालिटी लोगों को सुनने के बाद वास्तव में, में, में की डिग्री नहीं मिलती है एमए की डिग्री तब मिलेगी जब आप इस हिसाब से चलेंगे जैसे हमारे गुरुदेव ने बताया है प्रभुपा जी ने बताया जिसको मैं यहाँ वर्णन करूंगा हो सकता है एक दो घंटे लग जाए लेकिन उनकी बातों को तो सुन लोगे फिर ग्रहण करोगे तब इस क्लास में बैठ के को सुनने के बाद एग्जाम भी पास करोगे क्या मिलेगी मिलेगी डिग्री वरना भागवत में आमूल परिवर्तन नहीं कथाएं सुन ली तो बोला पंजाबी में कहते ऐसे सीखे भ्रमणिया तो कि छोड़ना तो नहीं है डिग्री लेनी कैसे लोगे? मैं तो मैं आपको बता रहा था कि मैं के एक मंदिर में गीता के ऊपर प्रवचन देने के लिए गया वहां गया की बात में आधा घंटा लेट हो किया न्यूयॉर्क जैसे दिल्ली के के करोल बाग है है। वैसे का मैं मैं गया गया, जब तो लेट लेट हो आधा घंटा पहुंचा। और सारे इंडियन कम्युनिटी मंदिर में बैठी हुई थी मंगलवार का जिन था तीन चार सौ लोग बैठे हुए थे अमेरिका में तीन चार सौ लोग इकट्ठे करना भी कोई आसान काम नहीं है जब बीस बीस लोग इकट्ठे हो जाते तो ऐसे लगता बड़ा भीड़ मुझे आना था साढ़े सात बजे आया मैं आठ बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैं और मैंने उसके बाद उनको भागवत गीता का थोड़ा सा प्रवचन सुनाया गीता के सिद्धांतों का अब मंदिर के जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने उनके उन्यों माइक पकड़ा बोलते हैं अभी तो हम भागवत कथा सुनते थे वो कहानियाँ किस सही हैं लेकिन आज हमने असली चीज सुनी मैं चुप बैठा मैंने कहा भागवत कथा को उन्होंने क्या बोल दिया किस्से कहानियाँ और गीता को क्या बोल दिया असली चीज उन्होंने भागवत गीता को ऊपर कर दिया और भागवत को नीचे कर दिया मैंने कहा अभी ये लोग एम के लायक नहीं है बी कर लेते तो बहुत तो आप लोगों को आज एम की स्टडी सात दिन तक करवानी है मैं खुद अभी उसका पास स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि जितना मैंने सुना उतना आपको बतलाना चाहूंगा और आप उसको सुन छड़िया नहीं करना उसको ध्यान से सुनना श्रीमद भागवत की महिमा का वर्णन करना श्री गुरुदेव बोलते हैं सूरज को दिया दिखाने के जैसा है भागवत क्या चीज है हमें बतलानी पड़ती है तो इसका मतलब है हम सूरज को दिया जगा सूरज को देखने के लिए कोई टॉर्चर लाउट चाहिए किसी वेद व्याशी ने सारे ग्रंथ लिखे हैं यजुर्वेद, अचर्वेद वेद व्यासी ने लिखी अठारह चौराण वेद व्यासि ने लिखा ग्यारह के करीब उपनिषि वेद उपनिषदों के बाद उन्होंने उनका सार वेदांत सूत्र लिखा फिर एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा महाभारत महाभारत में उन्होंने सारा इतिहास लिख दिया भारत का और कृष्ण की उसमें थोड़ी सी कथाएं विशेष उसकी ट्यूटी है भागवत गीता इतना लिख के भी वो संतुष्ट नहीं थे उनके मन में अभी क्षोभ था जब उनके मन में क्षोभ था तो उन्होंने पता है क्या किया अच्छा आप बताओ आपके मन में क्षोभ हो तो क्या करोगे अगर हमारे मन में क्षोभ है हम इधर उधर जाके पूछेंगे तो गड़बड़ बनेंगे वेदव्यास जी ने अपने गुरु को स्मरण किया उनके गुरु थे नारद जी एक महात्मा थे उनके पास एक शिष्य आया महात्मा ने उसको भागवत गीता दी और बोला देखो मैं बाहर जा रहा हूँ बहुत तुम तो इस गीता के ऊपर हमेशा मनन करना स्टडी करना ये तुम्हारा काम है जब तीर्थयात्रा से वापस आऊंगा तुमसे सुनूंगा गीता पाठ पाठी करना गीता पाठ कर रहा था तो एक देखा गीता को किसी चूहे ने कुल दियातर दिया तो उसका क्या इलाज करे बड़ा परेशान तो उसने एक पड़ोस के बिजनेसमैन से राय लेने क्या करते ले। सुनो गुरु से राय नहीं लेता है किसी महात्मा से राय नहीं ले किससे ली? बिजनेसमैन से। बिजनेसमैन कहता है अरे चूह दंग कर रहा है एक बिल्ली ले। उसने बिल्ली बाल ली अब उतर बिल्ली तंग कर रही है उतने दूध पिलाया तो ये तो कोई कंडीशन नहीं थी अरे बिल्ली को दूध पिलाना है और दूध का बंदोबस्त के किसी को बोला दूध दे दिया एक बार दूध आता था दो बार आता था तो बिल्ली बार बार करती थी। यार दूध के चक्कर में हो पड़ता है। एक गाय पाल ले, गाय से को दूध लायक दे अब उसने गाय पाल ली। गाय को दूध काटने के लिए आदमी चाहिए था उसने एक आदमी भी लगाया अब वो दूध काटता था बिल्ली को दूध देता था बिल्ली चुप रहती थी और चूहे खाती थी अब गाय को काटने वाला एक दिन नहीं आया गाय हल्ला बचाने दूध नहीं होता नहीं। वो बड़ा परेशान क्या करूँ वो बोलते है फिर उसी से डाय होता है अरे तो एक काम कर एक ऐसी लड़की से शादी कर करती तो दूध कड़ा जाती वो हमेशा तेरे पास रहेगी दूध रोज कटे अच्छा कर ऐसी लड़की काम है लेकिन बताया मेरी बेटी है तो उसी से शादी कर ली फिर तो उसकी बेटी से शादी कर ली तो अब दूध रोज कटता था उसका बिल्ली को पिलाया जाता था अब धीरे धीरे कुछ दिन भी थे उसके एक बच्चा हो गया फिर दो बच्चे हो गए फिर तीन बच्चे हो गए अब गीता तो रह गी पीछे अब दूध भी रह गया पीछे अब बच्चों को पालने के लिए नौकरी करने की लिए पड़ा सब कुछ भूल भाग गया चार बच्चे हो गए करीब आठ साल के बाद गुरु फिर से आश्रम में आया और गुरु ने जब उस आदमी को देखा चार चार बच्चे उसके चार चार कर रहे हैं, उसको लगा गुरुदेव तो गीता कहाता भूल गया कौन सी गीता अरे मैंने तुझे गीता पढ़ने को दीदी मारो अजबो गीता हाँ उसी का तुझे संसार ले लेकिन जब वेद व्यास के मन में कुछ आया तो उन्होंने किससे पूछा उन्होंने नारदी से पूछा नारद जी को कहा तुम तो इसलिए तो दुखी हो इतने सारे शास्त्र लेके डाले तुमने लेकिन इन शास्त्रों में एक छोटी सी बात नहीं लिखी कि वास्तव में हम पूजा किसी की करें। कहीं लगता है दुर्गा देवी की पूजा करो कही लगता शिव जी की पूजा करो कहीं लगता है निराकार ब्रह्म की पूजा करो कहीं लगता है गणेश जी की पूजा करो तो तुमने क्या दुनिया को एक साथ कि वास्तव में भगवान खुल कौन? बताया कहीं लगता है विष्णु की पूजा करो खुल के बताया कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है उनकी पूजा करने से सारी अशांति दूर हो जाएगी सोचने लगे हाँ ये तुमने दुनिया को पूजा का उद्देश्य क्या दिया पूजा करो संसारिक धर्म पूजा का उद्देश्य नहीं है पैसा कमाना पूजा उद्देश का उद्देश्य नहीं उद्देश है भोग करना पूजा का उद्देश्य नहीं है किसी क्या उद्देश्य प्रेम उसका उद्देश्य है कि भगवान से प्रेम पैदा हो जाए क्यों तुमने ये नहीं बताया ना कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण है बतवाया नहीं ना? इसलिए तुम अशांत हो और ये भी नहीं बताया कि उस भगवान श्री कृष्ण के गुण क्या है उनका एक गुण है दुनिया में जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना वो हमें बांध देता है बीवी से प्रेम करो तुमको दूसरी तो जगह नहीं जाने देंगे बच्चों से प्रेम करो आगे नहीं जाने देंगे जितना जितना ज्यादा प्रेम करोगे उतना वो आपको अपनी उंगियों में न जाएंगे लेकिन भगवान एक ऐसे जिन्हें जितना भगवान होकर पति आती है देखो तो यशोदा उनको से से से दिया किसकी ताकत ताकत प्रेम प्रेम की भगवान का क्या है वो प्रेम से। ये तुमने कहीं लिखा यशोद एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें दुनिया को घोषणा कर दो आखिर भगवान है कौन तो बोलते मुझे दिखाओ पहले है कौन ऐसे नहीं देखे तुम्हें सहारा सहारा लेना लेना पड़ेगा पड़ेगा किसका भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। तो वेदव्यास जी ने जी की अपने गुरु की कृपा से भक्ति का सहारा लिया और भक्ति का सहारा लेकर आंख बंद किया और आंखों से आंसू